देवी भागवत नवम स्कंध गंगा की उत्पत्ति का विस्तृत प्रसंग देवी जो भक्ति एवं ज्ञान से संपन्न होकर मेरे नाम का स्मरण करते हुए प्राण त्याग करते हैं वे सीधे मेरे परम धाम में जाते हैं और वहां पार्षद बनकर काल तक निवास करते हैं वे असंख्य प्राकृतिक प्रलय देख सकते हैं मृत व्यक्ति का शव बड़े पुण्य के प्रभाव से ही तुम्हारे अंदर आ सकता है जितने दिनों तक उसकी एक एक हड्डी तुम्हारे में रहती है उतने समय तक वह वैकुंठ में वास करता है यदि कोई अज्ञानी व्यक्ति तुम्हारे जल का स्पर्श करके प्राण त्याग करता है तो वह मेरी कृपा से सालोक के पद का अधिकारी होता है अथवा कोई कहीं भी मरे यदि मरते समय जिस किसी प्रकार से भी तुम्हारे नाम का स्मरण हो जाता है तो उसे मैं सालोक्य पद प्रदान करता हूँ ब्रह्मा के आयु पर्यंत वह वहाँ रह सकता है कोई तीर्थ में मरे या अतीर्थ में तुम्हारे स्मरण के प्रभाव से सारूप्य पद का अधिकारी पुरुष ऐसा शक्तिशाली बन जाता है कि वह त्रिलोकी को भी पवित्र कर सकता है जिनके बांधव मेरे भक्त हैं वे चाहे पशु आदि ही क्यों न हो वे सर्वोत्तम रत्न निर्मित विमान पर सवार होकर गोलोक में चले जाते हैं मुनिवर इस प्रकार गंगा से कहकर भगवान श्रीहरि ने राजा भगीरथ से कहा राजन तुम अभी इस गंगा की स्तुति तथा भक्तिभाव के साथ पूजा करो तब भगीरथ भक्तिपूर्वक गंगा के स्तवन और पूजन में संलग्न हो गए कौथुमिक शाखा में कहे हुए ध्यान और स्तोत्र के उन्होंने गंगा की पूजा संपन्न की तदनंतर उन्होंने परम प्रभु परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को बार बार प्रणाम किया इसके बाद भगीरथ और गंगा की अभिष्ट स्थान की ओर यात्रा आरंभ हो हो गई तथा भगवान अंतर ध्यान हो गए नारद ने पूछा में वेद प्रभो किस ध्यान स्तोत्र से तथा किस पूजा क्रम से राजा भगीरथ ने गंगा जी की पूजा की यह मुझे स्पष्ट बताने की कृपा कीजिए भगवान नारायण कहते हैं नारद राजा भगीरथ ने नित्य क्रिया के पश्चात स्नान किया दो स्वच्छ वस्त्र धारण किए तब इंद्रियों को नियंत्रण में रखकर भक्तिपूर्वक छह देवताओं की पूजा की वे छह देवता हैं गणेश सूर्य अग्नि विष्णु शिव और भगवती शिवा इन देवताओं का पूजन करने पर वे गंगा जी की पूजा के पूर्ण अधिकारी बन गए नारद विघ्न दूर होने के लिए गणेश की आरोग्यता के लिए सूर्य की पवित्रता के लिए अग्नि की लक्ष्मी प्राप्ति के लिए विष्णु की ज्ञान के लिए ज्ञानेश्वर शिव की तथा मुक्ति पाने के लिए भगवती शिवा की पूजा करना आवश्यक है विद्वान पुरुष को इन देवताओं की पूजा संपन्न कर लेने पर ही अन्य किसी पूजा में सफलता प्राप्त होती है बुने सुनो इस प्रकार से भगीरथ ने गंगा का ध्यान किया था